ष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद एक दिन हरिनाथ ने ठाकुर से कहा महाराज जब मैं यहां आता हूं तो अच्छी उद्दीपना होती है परंतु कलकत्ता लौट जाने पर वह उद्दीपना क्यों चली जाती है ठाकुर ने शिष्य के मन में अगाध विश्वास उत्पन्न करते हुए स्नेह युक्त वाणी में कहा ऐसा कैसे हो सकता है तू हरिदास है हरि का दास तेरे लिए ईश्वर का विस्मरण असंभव है हरिनाथ टोकते हुए बोले पर मैं तो यह नहीं समझ पाता ने में उत्तर दिया किसी किसी वस्तु अथवा विषय की सत्यता किसी के जानने या न जानने पर निर्भर नहीं करती तू जाने या न जाने तू हरि का सेवक है भक्त है हरिनाथ जानते थे कि मुक्ति का निर्माण मुक्ति या निर्माण लाभ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ठाकुर ने उनके इस एकांगी भाव को दूर करके उनके मन को और भी उदार भावों से पूर्ण कर दिया था ठाकुर ने उनसे कहा था, निर्वाण को कोई आदर्श बताया है निर्वाण से भी ऊंची अवस्था है और उसे प्राप्त भी किया जा सकता है जो लोग निर्वाण के लिए प्रार्थना करते हैं वे हीन बुद्धि हैं भय से ग्रस्त हैं जैसे पच्चीसी के खेल में कोई सिर्फ मंजिल ढूंढ रहा है इसी प्रयास में है कि कैसे घर में घुस जाऊं। गोटी यदि एक बार पक गई तो फिर नीचे उतारना नहीं चाहता इसको कच्चा खिलाड़ी कहते हैं और जो पक्का खिलाड़ी होता है वह मारने का मौका मिलने पर अपनी पकी गोटी को कच्ची कर देता है और उसी समय आ बारह कह कर पासा फेंकते ही फिर पक जाता है उसका पासा उसके हाथ के वश में रहता है जैसा बोलता है पासा वैसे ही पड़ता है इसलिए उसे भय नहीं रहता निर्भर होकर खेलता है एक अन्य दिन दक्षिणेश्वर जाकर हरिनाथ ने देखा कि ठाकुर एक वेदांती पंडित से कह रहे हैं थोड़ा वेदांत सुनाओ पंडित बड़ी अच्छी तरह से समझाने लगे और ठाकुर भी आनंदपूर्वक सुनने लगे बाद में पंडित की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भक्तों से कहा पर मुझे तो भाई इतना सब अच्छा नहीं लगता मेरी माँ है और मैं हूँ तुम लोगों का वह बड़ा ज्ञान गे ज्ञाता ध्यान धे ध्याता आदि त्रिपुटी भेद वगैरह बहुत अच्छा है परंतु मेरे लिए तो है माँ और मैं अन्य कुछ भी नहीं ठाकुर ने ऐसे ढंग से यह बात कही कि उसे सुनकर उस दिन हरीनाथ को देदांत की त्रिपुटी की अपेक्षा ठाकुर का मां और मैं ही अधिक सरल सहज तथा मधुर प्रतीत हुआ वे समझ गए कि इसी पथ का गएलबन करना चाहिए दक्षिणेश्वर में एक दिन ठाकुर मध्याह्न भोजन करने बैठे थे हरिनाथ तथा अन्य कुछ लोग भी उपस्थित थे ठाकुर के सामने भात की थाली तथा उसके चारों ओर अटोरियों में उसकी ओर कटोरियों में विविध व्यंजन परोसे गए थे यह देखकर कहीं शिष्यों के मन में संशय न उत्पन्न हो इसीलिए लोक लोकहितेक्षु एवं संदेह भंजक ठाकुर स्वयं ही कहने लगे मन तो सदा ही अखंड की ओर दौड़ रहा है तुम लोगों से बातचीत करने के लिए मन को नीचे लाने के निमित्त यह वह खाता हूँ अलग अलग कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर जीभ पर रखता हूँ हरिनाथ समझ गए कि ठाकुर अवतार हैं अतः उनकी रोग यातना आदि को लीला समझते हुए उसके लिए वे अधिक उद्विग्न नहीं होते थे एक दिन काशीपुर में ठाकुर के दर्शन करने जाकर उन्होंने उनसे पूछा तबीयत कैसी है ठाकुर बोले बड़ा कष्ट हो रहा है खा नहीं पा रहा हूँ असह्य जलन तथा पीड़ा हो रही है परंतु हरिनास ने दिव्य नेत्रों से देखा कि ठाकुर आनंद के सागर हैं तथा रोग यातना से अतीत हैं ठाकुर ही ही पीड़ा का बयान करते हरिनाथ को उतनी वैसी अनुभूति होती बारंबार ऐसा होने पर उन्होंने ठाकुर से कहा आप चाहे जो भी क्यों न कहें मैं तो देख रहा हूं कि आप अपार आनंद के सागर हैं सुनकर ठाकुर मधुर मुस्कान के साथ कहूठे दुष्ट ने पकड़ लिया रे